आज उनतीस जून २०१७ गुरुवार का दिवस है और हरिहिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है स्पंदकारिका पढ़ते पढ़ते हम जो हमारा स्पंदकारिका का प्रथम चैप्टर है या प्रथम निश्चिंद है जिसका नाम स्वरूप स्पंद निश्चंद है, है। इधर कर ले हैं में आ, थोड़ा सा इधर कर ले हाँ बढ़िया हो जाएगा ठीक है ना हाँ नहीं, नहीं वो तो वहाँ से हो जाएगा तो जो स्वरूप स्पन्न नाम का जो पहला निषेंद है या पहली धारा है उसका अंतिम हिस्सा ये है पहले निषेंद में पच्चीस श्लोक हैं या पच्चीस सूत्र हैं तो हम ये अंतिम पांच सूत्र हमारे सामने आए तो प्रथम प्रथम निश्चंद में जिसका नाम स्वरूप स्पंद है इसमें हमने परमेश्वर का स्वरूप और उसकी शक्ति से अभिन्नता और शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड का अपने से अभिन्न रूप में विकास और ब्रह्मांड का और परमेश्वर का अभेद ये सब देखा मैं जाना कि परमेश्वर और ये ब्रह्मांड ये दो हमको प्रतीत होते हैं एकदम भिन्न एक देवता दृष्टिकोण से ऐसा लगता है परमेश्वर महान है हम दीनहीन गरीब हैं हम असहाय असमर्थ हैं और वो सर्वशक्तिमान और ये जो जड़ संसार है ये हम ऐसा मानते चलते हैं कि ये भगवान ने बनाया जो है जो अद्वैत दृष्टिकोण और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है आजकल कि ये पूर्ण ब्रह्मांड एक, एक इकाई की तरह काम करता है ये ब्रह्मांड से आप अलग हो इस ब्रह्मांड को प्रेक्षक की तरह देख नहीं सकते कि ब्रह्मांड हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है हम जो देख रहे हैं सचमुच में हम वो क्रिएट कर रहे हैं जैसे हमें क्लासिकल एग्जांपल है कि चलती कार का टायर वो चलती कार को जिस रूप में देखता है वो खुद ही उसको चला रहा है वो पहिया खुद ही उस कार को चला रहा है और उसको देख रहा है लेकिन अगर उससे अलग होके देखना चाहे तो उस चलती कार को कभी नहीं देख सकते क्योंकि अलग होते से कार चलना बंद कर देगी या तो उलट जाएगी या रुक जाएगी लेकिन उस स्वरूप में जिस स्वरूप में वो अनुभव करता है वो टायर उस कार चलती कार को अनुभव करता है उस स्वरूप में उसको नहीं देख सकता क्योंकि अपने आप को देखना इसलिए कठिन है और अपने आप को देखना असंभव सा है इसलिए अद्वैत कठिन प्रतीत होता है अद्वित से ज़्यादा सहज सरल इस ब्रह्मांड की व्याख्या कुछ हो भी नहीं सकती इतनी सहज सहज व्याख्या है सरल व्याख्या है कि एक ही सत्ता विश्व में है और एक ही सत्ता अपने आप को इस विभिधता के रूप में प्रस्तुत करती है स्वयं उससे खेलती है और स्वयं अपने आप में वापस समझती है और ये दृष्टिकोण है क्वांटम भौतिकी, की अनिश्चितता का सिद्धांत इन सब के द्वारा एडोर्स होता है सिद्ध होता है हम जो कहते हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत जैसे अगर हम पत्थर फेंकें तो हमको मालूम है कि अगर हमारी गणना सही है तो हम बता सकते हैं कि कितनी दूर जाएगा मंगल पर हमारा यान गया चंद्रमा पर गया सही गणनाएँ की और वो सटीक परिणाम हमने पहले से पूर्वानुमान लगा लिया कि ये इस तारीख को इतने बजे ऐसा सूर्य ग्रहण का हम ठीक ठीक एक एक सेकंड का पूर्वानुमान लगा सकते हैं इतनी बजे सूर्य ग्रहण इस जगह पर आए इस जगह पे चंद्र ग्रहण दिखाई देगा इतनी बजे यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा इस तरह से हमारे सारे गणनाएँ पूर्वानुमानित रूप से सही सिद्ध होती हैं लेकिन ये अधीरी बात जब भौतिक शास्त्र में अनिश्चितता का सिद्धांत आया तो बहुत तकलीफ हुई उन रूढ़िवादी वैज्ञानिकों को ऐसा कैसे हो सकता विज्ञान में तो सब कुछ निश्चित है इसमें कोई अनिश्चितता तो कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हाँ अनिश्चितता वो कहते हैं कि तभी होती है जब हमारी या तो गणना में गलती हो या हमको उसके डाटा मालूम नहीं हो तो हम गणना कैसे करें? लेकिन अगर हमको सही सही जानकारी दी जाए सही सही गणना की जाए तो हम सही सही परिणाम पहले से पुराने मान लगा सकते इस बात को सबसे पहला झटका ही लगा जब विश्व अनिश्चितता का सिद्धांत आया यह अनिश्चितता का सिद्धांत शिव की स्वतंत्र शक्ति है यह अनिश्चितता का सिद्धांत है शिव की स्वतंत्र क्योंकि एक चैतन्य स्वतंत्र है कुछ करने में कुछ न करने में या अन्यथा करने में एक प्रसिद्ध वाक्य है कुर्तुम करतुम अन्यथा कुर्तुम यानी ये आध्यात्मिक एक प्रसिद्ध वाक्य है कि चैतन्य स्वतंत्र है करने में या न करने में या अन्यथा करने में चलते चलते रुक जाए रुकते रुकते चल दें और चला कहाँ था और दूसरी जगह चला जाए निकला था इधर जाने को उधर पहुंच गया क्योंकि यही एक स्वतंत्रता है चैतन्य की जिसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता आप खुद पूर्वानुमान लगा लो वो पक्का वो आदमी यहीं आ रहा है यहीं आ रहा मालूम पड़ा वो कहीं चला गया ये तो अनिश्चित हो गई ये अनिश्चितता हो गई और ये अनिश्चितता स्वतंत्रता है ये अनिश्चितता ही स्वतंत्रता है क्योंकि परतंत्रता या नियमों का पालन जड़ संसार करेगा चेतन संसार जो नियम बनाता वो नियमों का पालन क्यों करेगा जो ब्रह्मांड का बादशाह है जो शिव है जो नियामक है वो नियमों से बंधा हुआ नहीं वो नियमों से ऊपर है नियम उसके अधीन है वो नियम बनाता है लेकिन नियम उसको नहीं बांध सकते ये आध्यात्म का भी चिरपरिचित सिद्धांत है कि शिव नियमों से ऊपर है वो किसी नियम का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है। कि उसको ये करना ही पड़ेगा और हम चूंकि शिव की छोटी एडिशन है छोटे रूप में शिव है, छोटे रूप में है ना संसार में जैसे समुद्र और एक बूंद में तुलना कर लो बूँद भी वही है जो समुद्र है बस तो एक छोटा एडिशन है समुद्र का तो हम चूँकि शिव के छोटे संस्करण हैं तो हम में वो स्वतंत्रता जो शिव में है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह लुप्त हो जाए जैसे जल के जो गुण हैं वो बूंद में लुप्त तो नहीं होते उसमें छोटी मात्रा में रहेंगे लेकिन लुप्त तो नहीं होंगे तो हम में भी वो समस्त गुण जो शिव में हैं होंगे ही उसके सबसे बड़ा गुण है स्वतंत्रता वो जो चाहे करता है हमें भी स्वतंत्रता है हमें मर्जिया ही आए मर्जिया ही नहीं आए मर्जिया इधर गए जाते जाते उधर चले गए हमारी स्वतंत्रता तो है लेकिन शिव की स्वतंत्रता और हमारे स्वतंत्रता में एक मूलभूत फर्क है उसकी स्वतंत्रता है निरपेक्ष स्वतंत्रता एप्सोल्यूट फ्रीडम उसने सोचा कि विश्व बनाना तो विश्व बनाना है उसने सोचा कि ऐसा करना वो हो जाता है उसकी इच्छा शक्ति ही उसकी शक्ति है। क्यों क्यों उसकी इच्छा का विरोध करने की कहीं पर जगह नहीं उसका इच्छा का कोई विरोध ही नहीं है अब हमारी इच्छा के ढेर विरोधी है जैसे मैं एक पत्थर को फेंकना चाहूँगा कि पत्थर सीधा सीधा धामनों चला जाए लेकिन मेरे रास्ते में उसके इतने सारे प्रतिरोध हैं कि वहाँ तक नहीं जाएगा मेरी शक्ति की भी सीमा है कि मैं उसको इससे ज़्यादा बलने लगा सक मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए लेकिन उसमें 50 अड़चन है उसको हासिल करना है इसलिए मेरी स्वतंत्रता और शिव की स्वतंत्रता में फ़र्क है और ये जो फ़र्क है वो उन पाँच सीमांकनों की वजह से है जिसको पाँच कंचुक बोलते हैं कला विद्या विद्याग कावर ये पांच ही सीमांकन हैं जो शिव को जीव भाव में लाके के पटक देते हैं हम जिस स्थिति में हैं इसको हम पशु भाव बोलते हैं या एनिमल कॉन्शियसनेस है हमारा जब हम पूर्ण स्वतंत्रता से सीमित स्वतंत्रता में आते हैं पूर्ण करते तो है शिव जो चाहे इच्छा मात्र से करता है हम इच्छा से करते हैं लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं है हमारी इच्छा है तो आज आ गए आप आपकी इच्छा नहीं हो आप नहीं आपकी बच्चे क्योंकि वो स्वतंत्रता है आपके लेकिन पूर्ण नहीं है कई बार आप चाहते भी नहीं आ पाते कई बार अंचाही ही आप लाए जाते इस तरह से कर, कला दूसरी है विद्या जानने की स्वतंत्रता परमेश्वर भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों का सृष्टा होने के कारण वो किसी भी जानकारी से अलग नहीं हम बहुत सारी जानकरों से सा लगे मेरे पीछे कौन खड़ा है मुझे नहीं मालूम एक क्षणबार बात क्या होगा मुझे नहीं मालूम जो हो चुका उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं इस तरह से मैं एक समय से बंध जाता यह है विद्या एक है राग मैं हमेशा अतरक्त महसूस करता हूँ अपनी आवश्यकताएं सतत मुझे अपूर्णता महसूस कराता तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए और जब वो मिल जाता तो फुरन में मुझे और चाहिए इसलिए जब मेरी अतृप्ति मेरा मूलभाव बन गया कि मेरे तृप्ति की कोई संभावना ही नहीं है जो कुछ भी मिलता है उसको मैं एक तरफ सरका के फिर भिखारी बन जाता जाऊंगा ये मिल गया मिल गया उसको अलग रखा मैं फिर भिखारी बन जाएंगे भोग भी देखो आप जितने भी भोग लो कितने भी भोग लो कितनी बार भी भोग लो उसके बाद में हम फिर भी वहीं अतृप्ति की अतृप्ति भेजें कभी भी उससे हमारा मन भरता नहीं कभी मन तृप्त नहीं होता कि हाँ अब भोत हो गया ये सिर्फ योगी को ही उससे विरक्ति हो सकती है सामान्य जन को हमको नहीं होती क्योंकि हम परिधि की तरफ भागते चले जाते हैं इसके अलावा काल समय में बंधे रहते हैं क्योंकि हम समय के अधीन हैं परमेश्वर समय से ऊपर है और एक है नियति जो हम अंतरिक्ष में बंधे हैं हम छोटे से सीमांकन शरीर के अंदर बंधे हुए हैं हम उस शरीर के बाहर नहीं जा सकते आज अगर यहाँ पर हैं तो घर में नहीं होंगे घर में हैं तो यहाँ नहीं हो सकते एक ही समय में दो जगह नहीं हो सकते और ये पांच सीमाएं परमेश्वर को जीव भाव से अलग करते तो ये हम सब क्रिएशन हैं शिव के लेकिन वास्तव में अगर तात्विक दृष्टि से कहें तो क्रिएशन नहीं शिव की अभिव्यक्ति है शिव का एक्सप्रेशन है शिव ने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया है एक्सप्रेस किया है मैनिफेस्ट किया है उसने अपने आप को इस रूप में खुद को बनाया है अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से तो ये एक प्रमाण एक यूनिट है अब इसके अंदर जब शिव से अलग कुछ ही नहीं है तो इसको अलग उठा के कहाँ ले जाओगे तो, क्योंकि शिव एकमात्र सत्ता है इसके सिवा कुछ नहीं समय हो अंतरिक्ष हो वस्तु हो व्यक्ति हो भूत भविष्य वर्तमान हो ये सब कुछ या विचार हो या विचारधारा हो या कोई हमारा दर्शन हो फिलोसॉफी हो वो सब कुछ शिव के भीतर से ही निकला यानी वास्तव में वो शिव ही है और सारी नेगेटिविटी सारी पॉजिटिविटी यानी कि सारे ऋणात्मक चीज़ें और सारे धनात्मक चीज़ें धनात्मक वो जिसकी विधायक सत्ता है चांद है सूरज है एक लड्डू है मिठाई है एक मकान है धरती है ये विधायक सत्ताएँ इनकी पॉजिटिव एक्जिस्टेंस है जिनका वास्तव में जिनको देख सकते हो छू सकते हो सूख सकते हो या महसूस कर सकते हो जिनकी उपस्थिति आप एंडोर्स कर सकते हो महसूस कर सकते हो वो सब चीज़ें पॉजिटिव कहलाते हैं लेकिन जो नेगेटिव या काल्पनिक चीज़ें हैं जिनकी हमको कभी कहीं उपस्थिति न तो दिखती ना हो उसको छू सकते हैं न देख सकते हम कहेंगे कि हमने भूत को महसूस किया लेकिन आप नहीं सिद्ध कर सकते कि आपने भूत को महसूस आप दूसरे को देखिए रहा भूत आप नहीं बता पाओगे आप कई चीज़ें ऐसी हैं आप कहेंगे कि आकाश में मेरे को फूल खिलता दिखा तो बोले ने, ने, ने। हैं यार पागल है हाँ लेकिन की अंतस्तम में ये सब चीज़ें हैं नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है तो वो दोनों चीज़ें जो नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है दोनों उसके अंदर समान रूप से समाई हुई आज विज्ञान कई थोड़ी पर काम कर रहा है आगे चल के इन सब चीज़ों की और ज़्यादा बढ़िया व्याख्या हो सकती है आज हम कहते हैं ब्रह्मांड में जितना मैटर है उतना एंटी मैटर है, है ना? अगर दोनों मिल जाए तो शून्य हो जाए शून्य यानी क्या शिव हम यहाँ पर शिव का नाम ही शून्य रखा हुआ है हमने हमारे फिलोसॉफी में नाम शिव का क्या रखा है शून्य जहाँ से सारी नेगेटिविटी शुरू होती है माइनस वन माइनस से शुरू होगा जीरो से तो शुरू होगा और पॉजिटिव संख्याएं कहाँ से शुरू होगी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री वो भी जीरो से शुरू होगी तो शून्य से शुरू होने वाले समस्त श्रृंखलाएँ इन समस्त श्रृंखलाओं का नाम है निश्चंद धाराएं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं निश्चंद पहला निश्चय दूसरा निश्चंद तीसरा निश्चय तो ये गुणादि निश्चंद है और गुणादि निश्चंद संश्रयानी समस्त गुणों की धाराओं का आश्रय वो शून्य यानी शिव है उसी आश्रय से सारी धाराएं प्रभावित होती हैं और वो धाराएं एक सामान्य व्यक्ति को जो अबुद्ध यानी जो परमेश्वर के स्वरूप के प्रति जागरूक नहीं है स्वयं के प्रति जागरूक नहीं स्वयं की आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता उस वो व्यक्ति उन धाराओं के द्वारा संसार के दिशा में बहा बहा दिया जाता है और दुष्तर मार्ग पर पटक दिया जाता पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो एक दुस्तर कठिन मार्ग पर पटक दिया जाता है पातयंत दुरातारे वो दुस्तर मार्ग पर पटक दिया जाता है और वहाँ दुस्तर मार्ग का मतलब होता है जहाँ से उसको वो वापस जीवन मरण के चक्र में घुस जाना पड़ता है मजबूर वो अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए फिर जीवन मरण के चक्र में चला जाता है लेकिन जो सतत जागरूक है अपने अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक है परमेश्वर के स्वरूप के प्रति जागरूक है इस ब्रह्मांड की एक के प्रति इंटीग्रिटी के प्रति जागरूक है वो जानता है कि ब्रह्मांड एक यूनिट है, इंटीग्रल यूनिट है जो ये ब्रह्मांड के प्रति जागरूक है वो व्यक्ति इन स्पंद की निश्चिंद धाराओं के द्वारा गुणादि निश्चंद स्पंद जिसको बोलते हैं कि गुणों की धाराएं जो सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की धाराएं संसार की इन धाराओं से अप्रभावित रहते उसे ये धाराएं संसार की दिशा में नहीं बहा ले जाती वरण इन धाराओं के प्रवाह की शक्ति वर उसको उल्टे शिवत्ता तक ले जाने के लिए उद्दत हो जाती है अन्य वही शक्ति जो सामान्य व्यक्ति को संसार में धकेलती है वही शक्ति उस योगी को उठाकर शिवत्ता तक ले जाने के लिए कार्य करती है और वो शक्ति को शिवतत्ता तक जाने के लिए उद्यत उपयोग में लेना इसी का नाम है शाक्त पाया कि शक्ति को हम अपने फायदे के लिए उपयोग में ले लें हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस शक्ति का उपयोग लें जो शक्ति हमें संसार की ओर बाहर ले जाने के लिए उद्यत है हम उसी शक्ति को अपने फायदे के लिए उपयोग में ला सकते हैं और अपने केंद्र की ओर ले जाने के वाली जो यात्रा है उस यात्रा में उसकी ही सहायता ले सकते जो हमें दूर धका रहा उसी के सहायता से तो ये हमारा पहला जो स्वरूप स्पंद है पहला निश्चंद है निश्चंद है ना है धारा तीन धाराएँ हैं स्पंद कार्य पहला निश्चिंद समाप्त होने को है और इसके अंदर जो स्वरूप स्पंद है ये पहला निश्चंद है तो इसमें हमने अभी तक परमेश्वर का स्वरूप जो अभी अपने बात करी सार रूप में जो बात करी शुरू करी थी हमने परमेश्वर की विनती करके कि हम उस केंद्र की विनती करते हैं जहाँ हमको आना है ताकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए और उसके बाद में हम इस ब्रह्मांड के स्वरूप को समझें और उसको समझने का एक हिस्से को समझा जड़ को समझा चेतन को समझा जीव को समझा शिव को समझा योगी को समझा और फिर हम समझ में आ गया कि सब कुछ एक यूनिट के अलग अलग हिस्से हैं जैसे आप किसी को आप मैकेनिक को सिखाओगे कार टायर को कैसे रिपेयर करना इसकी बैलेंसिंग कैसे करना आपको इंजन को कैसे रिपेयर करना तो इसकी सारी ट्रेनिंग कैसे है लेकिन अल्टीमेटली वो क्या समझेगा कि कार की यूनिट है उसको समझेगा आज वो कार का मैकेनिक बन गया वो समझ गया कि एक कार को किस तरीके से मेंटेन करना हम भी इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के मैकेनिक बन रहे हैं हम इस ब्रह्मांड को जानेंगे तो हम इस ब्रह्मांड के बंधन से मुक्त हो जाएंगे एक कार का मैकेनिक एक अनुभवी मैकेनिक कार चला के कहीं जा रहा है रास्ते में कार बिगड़ गई लेकिन वो उस बंधन में नहीं पड़ता वो कार को सुधार के फिर आगे बढ़ा जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसको कैसे हैंडल करना कैसे सुधारना इसी तरह ज्ञान मुक्ति मुक्तिदाता है जब हम इस ब्रह्मांड के ज्ञान को समझते हैं हम ब्रह्मांड के स्वरूप को समझते हैं ब्रह्मांड की संरचना को समझते हैं तो फिर हम इस ब्रह्मांड के द्वारा छले नहीं जा सकते तो हम इस अंतिम रूप में इनको पढ़ते हैं कि अतः सततम उद्यक्त स्पंद विविक्त विवेकत है अतः हाँ आप अंतिम रूप से वो बताते हैं कि ऋषि कहते हैं कि सतत उद्यक्त है ना सतत प्रयास करने से सतत प्रयास करने से स्पंद तत्व तक्त, विविक्त विवेकत है जाग्रदेव निजम भावम न चिरेणाधि गे जो जागरूक योगी है जो अपने स्वरूप के प्रति जागरूक है सतत जागरूक चाहे वो दुकानदारी कर रहा हो चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे वो घर का काम कर रहा हो चाहे पूजा पाठ कर रहा हो चाहे वो बुरा काम कर रहा हो चाहे अच्छा काम कर रहा हो हर समय वो जागरूक है इस ब्रह्मांड की इंटीग्रिटी के प्रति इस ब्रह्मांड की एक कि, एक के प्रति जब जागरूक है उस समय अगर वो सतत रूप से जागरूक है तो ज़्यादा देर की बात नहीं है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा यानी वो अपने शिवत्वता को प्राप्त कर लेगा इसको करने के लिए उद्युक्त तो शब्द आता है यानी उद्युक्त का मतलब होता है प्रयास करना उद्यम करना उस प्रयास का स्वरूप ऋषि ने बताया है जिन महान ऋषियों ने इसकी व्याख्याएँ की है कि हमको ये जो हमारे निश्चिंत की धाराएं हमारी आत्मा से भी निकलती हमारे चित्त के थ्रू निकलती हमारे आत्मा से हमारे चित्त में जाती हैं चित्त से संसार में जाती है। और ये ही हैं और यही धाराएं हमारी दृष्टि को बदलती हैं यही धाराएं हमारी आँखों से दिखाती हैं कि ये मित्र है ये दुश्मन है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है ये तो बुरा है ये अपने दल का है विरोधी दल का है इस तरह हमारी आँखों से निकलने वाली निश्चिंत धाराएँ हमको भिन्नता का स्वरूप दिखाती हैं फिर हमको वो घृणा में डाल देती हैं मोह में डाल देती हैं और प्रतिस्पर्धा में डाल देती हैं तो इन समस्त धाराओं धाराएं जो तो हमारे निकल रही हैं उन समस्त धाराओं में अगर हम सतत जागरूक रहें ये सब कुछ एक यूनिट है और हम चाहे व्यवहार कैसा भी करें जैसे मान लो चोर आ गया तो इसको शिव मान के उसकी पूजा करने तो नहीं बैठेंगे लेकिन डंडे से ही पूजा करेंगे उसकी कि भैया चोर है तो चोर को डंडे से ही पूजा जाएगा अगर वहाँ पर कोई संत आ गया तो उसको हम उसको कुछ भोजन दे सकते हैं उसी से उसकी पूजा होगी सांप आया तो उसको भगाना ही पड़ेगा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पैर पर पे काट खाए वो इसलिए हमको हमारा जो कर्तव्य है सांसारिक कर्तव्य करते हुए लेकिन हमारे दृष्टि में एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे संसार को हमने क्रिएट किया इस संसार में जो दुख आए हैं वो हमारी संरचनाएँ हैं अगर घर में चोर आया है तो पक्का हमारे कर्मों ने कर्म परिपक्व हुए हैं और परमेश्वर ने चोर का रूप ले हमारे घर चोरी की इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिपोर्ट नहीं करनी है आपको अपना समस्त कर्तव्य लेकिन जो हुआ है या जो हो रहा है वो हमारी अपनी संरचना है दुख हमने बोए थे अब परिपक्व हुए हैं तो हमारी झोली में आएंगे सुख हमको मिल रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुख के बीच बोए थे किसी के किसी दुखी के हाथ पर हाथ रख के प्यार से बात करी उसके रवे को सहानुभूति दी तो ये भी एक बीज हो जाता है सुख का अगर हमने किसी का दिल दुखाया किसी को व्यंग मारा किसी का अंतस्तर में हलचल पैदा कर दी वो बेचारा दुखी हो गया आपके शब्द बाणों से या आपके कार्यों से या आपके व्यवहार से तो निश्चित रूप से हमने अपने लिए दुख के बीच तो बो दिया अब वो जब परिपक्व होते हैं और हम कहते हैं हमने ऐसा क्या किया था हमने ऐसा इसका क्या बिगाड़ा था तो हमको ऐसा हो गया फलाना व्यक्ति ने देखो आते से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा पर हमको नहीं मालूम कि हमने जब बीज कई वर्षों पहले या हो सकता है कभी पिछले जन्मों में बोए हों उनका आप परिपाक हुआ है और वो आप हमारे को परिपक्व के दे तो इस जब हमारा दृष्टिकोण इन सब बातों को समग्रता से ले चलेगा तो हम जो कुछ भी व्यवहार करेंगे जो कुछ भी हमारी दृष्टि होगी वो अभिन्नता की दृष्टि विकसित होती चली जाएगी अगर हम इन बातों को थ्योरिटिकली पढ़ेंगे तो हमारा कोई मायना नहीं, नहीं निकलता इन सब चीज़ों को अगर हम वास्तव में अपन रोज़मर्रा का काम हम ना कह रहे हैं कि आप कैसे वस्त्र पहनो क्या खाते हो वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो वो तो किसी बात ही नहीं कर रहे हैं ये आपका व्यक्तिगत मसला है आपको जो खाना है खाइए आप जो पहनना है वो पहनी है। जो पूजना है वो पूजिए जो आप इष्ट हैं पूजिए हमारी तो आपसे यही आग्रह है कि आप जीवन के दिनचर्या के कार्य करें चाहे आप स्नान कर रहे हों चाहे लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हों या अपने ग्राहकों से बात कर रहे हो लेकिन आप इस बात से सतत इन्फॉर्म्ड रहें जागरूक रहें भूलें नहीं इस बात को कि ये सब कुछ एक इंटीग्रल यूनिट का एक हिस्सा है समस्त ब्रह्मांड एक इंटीग्रल एक यूनिट है एक एकीकृत एक यूनिट है एकीकृत इकाई है और जिस इकाई का ये एक हिस्सा है और इसमें कोई पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी है सबसे पहले मेरी है यहाँ हम इस बात को ठीक से समझें हम कहाँ गलती करते हैं हम सड़क पर खड़े हो जाएंगे कभी सरकार को गलती देने पड़ जाएंगे तब सिस्टम को गली देंगे तो वो सब भ्रष्ट सिस्टम है इस बात को भूल के कि हम भी उसी सिस्टम के हिस्से हैं और न केवल अगर भ्रष्टाचार है तो सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ ये दिमाग में हमारे होना चाहिए अगर भ्रष्टाचार है सारे संसार से पहले मेरी जिम्मेदारी है इस बात को समझने वाले को बोलते हैं एडहॉक लीडर जो अपने आप को सबसे पहले जिम्मेदार मानता है मानता है कि मैं जिम्मेदार हूँ सबसे पहले सारे संसार पर मैं ज़िम्मेदारी डालने के पहले स्वयं जिम्मेदार मैं कहता हूँ कि आज आजकल ऐसा चल रहा है अरे आजकल तो सब लोग बहुत चोरियाँ कर रहे हैं बहुत लोग टैक्स मार रहे हैं क्या है आजकल ऐसा चल रहा है लेकिन इस प्रकार की बातें करना ये दृष्टिकोण है जब हम उस संसार की इंटीग्रिटी को नहीं समझ अगर हम उस इंटीग्रिटी को समझेंगे तो ऐसे बेहूदा बातें नहीं करेंगे वरन हम अपनी जिम्मेदारी वहन करेंगे जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे कि यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है इसलिए इस बात को अगर हम सिर्फ थ्योरिटिकली पढ़ें तो कुछ भी नतीजा नहीं आना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना हमारी नज़र में कोई परिवर्तन आएगा न हमारी अंतरात्मा में न हमारे कर्म फलों में कोई परिवर्तन आएगा अगर हमको अपनी अंतरात्मा में अपने आत्मा का स्वरूप समझना है कर्मफलों को छोड़ना है जीवन को सार्थक बनाना है और किसी तरह इस कर्म फल के बोझे को यहाँ पटकना है तो हमको हमारे दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा वही बात इस पहले सूत्र में कही है कि हम जो बहुत देर नहीं लगेगी ऐसे व्यक्ति को जो इस इंटीग्रिटी को समझता है जो इस यूनिटी को समझता है जो इस एकाग्रता को सम, एक को समझता है वो व्यक्ति न चिरा न चिरना नहीं उस चिरण का मतलब होता है लंबा समय में आता है उन्हें उसको ये प्राप्त अपना आत्मबोध प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं लगेगा और उसको उद्योग उद्योग का मतलब होता है प्रयास प्रयास का मतलब होता है सतत जागरूकता कंटिन्यूस अवेयरनेस सतत जागरूक जो सतत जागरूक है चाहे वो कुछ भी कर रहा हो संसार में अगर वो सतत जागरूक है तो उसे परमेश्वर के स्वरूप तक पहुंचने में लंबा समय नहीं लगेगा दूसरा है अतिक्रूद प्रवष्टोवा प्रहष्टोवा जब बहुत गुस्सा आता हमें से सबको आता है और आना भी चाहिए क्योंकि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं जब कभी हमको ऐसी चीज़ होती है जो हमको बिल्कुल हजम नहीं होती तो बहुत गुस्सा आएगा तो अतिक्रुद्ध प्रहृष्ट हुआ और कभी अति प्रसन्न हो जाते हैं कि नाचने लग जाते हैं आनंद से मज़ा आ गया आज तक लाठरी लग गई ऐसी किसी परिस्थिति में अतिक्रुद्ध प्रहृष्ट हुआ या किम करो नीति वाम रिशन या हम जब कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं किसी ने आपके बॉस ने बोला कि ऐसा करो आप ऐसा कर ही नहीं सकते और उसके बाद उसकी आज्ञा भी टाल नहीं सकते अब हम तो फंस गए करें क्या उन्होंने बोला ये काम करो और करके ले आओ आज निकल जाओ आप आइएगा आप हम तो आए थे छुट्टी मांगने और बॉस ने ऐसा काम फँसा दिया कि जो ज़रूरी भी है और आज ही होना है और मेरे को भी छुट्टी आज ही चाहिए थी अब मर गए आप क्या करना तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं किंग कर्तव्य मूर्ता एक उदाहरण है यह हमारे ज़िंदगी में कई बार आते हैं कि हमको हमारा कर्तव्य समझ में नहीं आता कि करें क्या ना इधर जाते बनता है इधर जाओ तो ऐसा लगता है ये सही रास्ता है इधर जाओ लगता तो है ये सही रास्ता है तो ऐसी स्थिति में किंग कर्तव्य विमूड़ता आती तो तीनों परिस्थितियाँ अतिक्रुद्ध बहुत गुस्से में प्रहृष्ट खूब आनंद में या किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति में इन तीन परिस्थितियों में हम इन तीन परिस्थितियों में तो अत्यंत ऊर्जा से भरे होते हैं तीनों परिस्थितियाँ एनर्जी से लबालब भरी होती हैं जिससे क्रोध में जबरदस्त ऊर्जा होती है आनंद या हंसी खुशी जो सांसारिक खुशी है उसमें भी जबरदस्त ऊर्जा होती है और किंकर्तव्य विमूरता में एक बहुत विशिष्टता होती है क्या विशिष्टता होती है कि ऊर्जा का स्रोत जो बाहर बह रहा था संसार में जो हमारे गुणादि निश्चिंत बाहर जा रहे थे संसार से वो एकाएक स्तब्ध हो जाते हैं बाहर उनका प्रवाह रुक जाता वो सारे प्रवाह थम जाते हैं क्षण भर के लिए वो प्रवाह थम जाते हैं अगर हम जागरूक हैं तो इन तीनों परिस्थितियों का उपयोग अपने आत्मबोध के लिए ले सकते हैं और जब हम बिल्कुल कुरकिंग करते हुए विमुढ़ हैं उस समय हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं भीतर अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा को खोज सकते हैं उस समय हमको अपनी आत्मा का स्वरूप सामान्य स्पंद के रूप में दिखाई देगा स्पंद दो तरह के होते हैं जैसे अपन ने बात करी थी सामान्य स्पंद है न सोना विशिष्ट उस, उस, स्पंद है ना गहने जब हमारी आत्मा जब अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है हमारी कॉन्शियसनेस अव्यक्त रूप में है तो अव्यक्त रूप में वो सोने की तरह होती है और व्यक्त रूप में वो लकड़ी भी है चम्मच भी है भोजन भी है व्यक्ति भी है अपने भी हैं पराये भी हैं दुश्मन भी हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं उसकी कोई सीमा नहीं अरबों खरबों तरह की हो सकती है उसका नाम है विशिष्ट स्पंद और सामान्य स्पंद होता है जब हम अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं तो समस्त स्पंद की धाराएं जो बाहर प्रवाहित होकर करोड़ों रुपयों में व्यक्त हो रही थी वो सहसा रुक के ऐसा है जैसे किसी दुकान के सारे गहने निकाल के गला दिए हों और वो सारा सोने का डला बन गया तो हम उस समय में अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं जब आप किंग कर्तव्य विमूलता की स्थिति में उस समय हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो बहुत तेज़ी से हमको आत्मा का अनुभव होता है उस समय इस संसार हमको अपना सा देखें एक क्षण भर की कोंंद होती है जैसे बिजली चमकी उस समय हमको अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है जब बहुत क्रोध में होते हैं उस ऊर्जा को हम अपनी आत्मबोध के लिए उपयोग में ला सकते हैं हम बहुत क्रोधित हैं उस समय हम अपने अंतर के अंदर के अंदर जाके बैठ जाएं और हम इस क्रोध को और क्रोधित होते हुए व्यक्ति को देखें कि क्रोध हो रहा है क्रोध मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ मेरा चित्त क्रोधित है मेरा मन बुरी तरह से विचलित है मेरा अहंकार आहत है उसी समय मैं क्रोध से आवेशित हूँ और उस क्रोध की अवस्था में मैं अपने मन को बुद्धि को अहंकार को इन तीनों को ही नाटक करते देखूँगा जैसे कि मैं किसी सिनेमा को देख रहा हूँ किसी सिनेमा के अंदर एक बहुत सेंटीमेंटल सीन आया बहुत भावुक सीन आया और उस सीन को मैं देखता हूँ लेकिन मैं उस हर बार उस सीन के साथ में सिनेमा के उस सीन के साथ में भावना में नहीं बहता मैं देखता हूँ जानता हूँ सब नाटक है सब सिनेमा है उस समय कई बार हम सिनेमा देखते हैं कई बार कोई भावुक सीन भी आता तब भी हम हंसा करते हैं हम मालूम है कि ये तो दमनी है ये तो नकली है कोई रो रहा है तो नकली है और कई बहुत ज़्यादा जो मोहित व्यक्ति होते हैं वो उसमें भी रोने बैठ जाते हैं सिनेमा के सीन में भी रोने पड़ जाते तो संसार में तो वास्तव में उस क्रोध के अंदर वो अपने आप को कैसे देखेंगे जब वो नकली सीन पर रोने पड़ जाते लेकिन यहाँ पर योगी क्या करता है कि संसार के जो हमारे अनुभव हैं क्रोध के हर्ष के इन अनुभवों में भी वो चित्त में बैठ के इन सब को देखता है और वो समय बहुत माफिक है बहुत उपयुक्त है जब हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते इसलिए तीन परिस्थितियाँ बताइए कि और इसके आगे बताइए धावनवा या पदम कच्छे तत्र स्पन्द प्रतिष्ठित या कभी कभी ऐसा हो कि भय में हमको भागना पड़ता है भयभीत होकर भागना पड़ता है तो उन परिस्थितियों में भी योगी क्योंकि भय के समय भय की एक तीव्र ऊर्जा हमारी एडनल ग्लैंड में से पैदा होती जिसे हम भागते हैं जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी में हमारे जो मेडिकल साइंस में फिजियोलॉजी, उसमें दो बात बोलते हैं फाइट या फ्लाइट लड़ो या भागो क्योंकि आज दस बीस हज़ार साल का इतिहास छोड़ दो जब हम सिविलाइज्ड हो गए जब हम मनुष्य एक सिविल कोर्ट को मानता है कि भैया मैं किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो मैं को जेल में डाल देंगे आज हम एक सोशल सिस्टम में आ गए लेकिन ये सोशल सिस्टम तो ये 20 पच्चीस हजार साल के भीतर भीतर पैदा हुआ है हम उससे पहले की बात करें उस समय ये था कि जिसके ताकत उसकी वस्तु और किसी की स्त्री तो किसी की स्त्री नहीं होती थी जिसकी ताकत तो उसकी स्त्री होती थी जो चाहे वो उसको उठा के लो तो जब हमको अपना प्रतिस्पर्धी दिखाई देता था तो दो तरीके थे हमको लगता प्रतिस्पर्धी तगड़ा है भगव लेकिन ऐसा लगता था कि प्रतिस्पर्धी दबाया जा सकता है लड़ो तीसरा कोई विकल्प नहीं था फाइट या फ्लाइट भागो या लड़ो दोनों चीज़ों में अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है भागने में भी ऊर्जा चाहिए नहीं तो वो पीछे से आगे पकड़ लेगा और लड़ने में तगड़ी ऊर्जा चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति का सामना जब होता है तो उस समय हमारे किडनी के पास में एक ग्रंथि होती है एड्रल ग्लैंड जिससे इपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो पूरी शरीर को एक्सलेटर की तरह काम करता है पूरे शरीर में और तेज़ी से ऊर्जा पैदा करता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है हाथ पर कांपने लगते हैं क्रोध से आंखें लाल हो जाती है तम लगता है और उस समय वो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उस उसको ऊर्जा तेज़ी से निकलती है। ये ऊर्जा आज के समय में आज भी निकलती है लेकिन आज खाली तबीयत ख़राब करती है ना हम लड़ते हैं ना भागते हैं बहुत कम मौके आते हैं जब हाथ पैर चलाओगे आप और बहुत कम मौके आएंगे जब किसी को देख के भागोगे क्योंकि हमको एक सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है आज लेकिन आज भी मनुष्य का जो फिजोलॉजिकल यानी जो शरीर रचनात्मक जो स्तर है अभी भी वैसा ही है जब हम किसी को देखते हैं जो हमको पसंद ही है तो क्रोध आएगा तो हमारे हाथ पैर काँपने लगेंगे आँखें लाल हो जाएंगी घुटफटफड़ाने लगेंगे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी ये तभी होता है क्योंकि हमारी वो इफिनफरिन हारमोन निकलता है वही वो, वो बात कहते हैं इस बात में कि या तो हम जब दौड़ने की स्थिति में हो कि भागो धावन यानी भागो भय से भागते हुए उस परिस्थिति में भी आप योग कर सकते हैं क्योंकि उस समय में आप चित्त जब बहुत विचलित हो उसे पहचानना आसान है कि विचलित चित्त मैं नहीं हूँ मैं तो इस विचलित चित्त का दृष्टा हूँ इस आहत अहंकार का दृष्टा हूँ इस मन बुद्धि और अहंकार का जो अंदर की तरफ एक सिस्टम है उसका मैं दृष्टा हूँ जब ये बात हमको स्पष्ट समझ में आ जाती है। तो उस समय में हम क्षण भर के लिए हम अपने आत्म स्वरूप को बिजली की कोण की तरह महसूस कर सकते हैं और यह सत्य है अगर हम जागरूक रहेंगे जीवन भर लगातार दिन से रात सुबह से शाम तो सतत हमको ऐसे अवसर मिलेंगे जब हम अपने आत्म स्वरूप को क्षण भर में पहचान लें ऐसा करने के लिए हमको जागरूक रहने के सिवा और कोई फार्मूला नहीं क्योंकि क्षण आके निकल जाएंगे और जो हमारे गुणादि निश्चय बाहर प्रवाहित हो रहे हैं क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर भीतर प्रवाहित होते हैं स्वर्ण की तरह अंदर सारे गहने गल जाते हैं और अंदर से तुरंत रिबाउंड होकर वापस बाहर चले जाते हैं और उस क्षण को अगर आपने पकड़ लिया जिस क्षण वो सामान्य स्पंद के रूप में थे या पूरा विश्व हमारे आत्मा में विगलित हो गया था उस समय अगर आपने क्षण भर पकड़ लिया तो आपको आत्मा का अनुभव आत्मबौद हो जाए ये योगी की क्रियाएँ हमारे लिए बेहद फायदे किए हैं अगर हम जागरूक हैं तो और अगर जागरूक नहीं है तो क्या होगा वो भी आखिर लिखा हुआ है सोशु पदवदन मूड़ा प्रबुद्ध से आधा आना और ऐसे किसी क्षण पर जो मूढ़ व्यक्ति है वो तो सिर्फ उन भावनाओं में भेजाएगा क्रोध आए तो क्रोध में भेजाएगा लड़ाई लड़ाई करने में ब जाएगा उसको उससे कुछ मतलब नहीं वो एक से प्रकार से प्रगाढ़ निद्रा में है क्योंकि लड़ाई के समय लड़ूंगा नहीं तो क्या करूँगा पीछे कुत्ता लगा भागूंगा तो क्या करूँगा भागेगा तो सही लड़ेगा भी सही लेकिन उन क्षणों में वो पूरी तरह से सोया हुआ है क्योंकि उन क्षणों का जो ऊर्जा का उपयोग ले सकता था ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं लेगा यामावस्था में समान अब ये जो एक लकीर छोटी सी खींची है इसका एक मकसद है बताने कहा कि अब तक हमने जो किया कहाँ तक ये बाईसवें सूत्र तक इसके अंदर हमको मिलता है सहायता मिलती है यानी गुरु कुछ बताता है सत्संग कुछ सिखाता है किताबें कुछ सिखाती है स्वाध्याय को सिखाता है हमको बाहर से सहायता मिलती है अब इस लकीर के बाद जो कुछ होता है वो हमारे भीतर घटता है अब बाहर से सा कोई सहायता नहीं मिलेगी अब इसके बाद वाली जो बातें हैं जो तीन श्लोक हैं बाहर उसके बाद इसमें हमको अब अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है बाहर की कोई सहायता अब इसमें काम नहीं करेगी यमावस्था में ये इस सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद में हम आज की सभा समाप्त कर हैं, ताकि अगली बार में हमारा ये पहला निश्चंद पूरा हो सके तो यमावस्था में समालंब्य यदयम मम वक्षति जिस अवस्था में यमावस्था में जिस अवस्था में समालंब्य यद अयम ममो वक्षति जो मुझे ये कहेंगे वक्षति या कहेंगे तो ये मुझे जो कहेंगे वो मैं करूँगा तद अवश्यम ये मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगा संकल्प है यह संकल्प लेके आदमी जागरूकता से खड़ा है ये क्या है अगर आप आपके गुरु के सामने खड़े हैं या आपके बॉस के पास खड़े हैं या आपके मालिक के पास खड़े हैं और वो कहता है इधर आओ यहाँ खड़े रहो मैं तुमको कुछ काम बताता हूँ तो आप खड़े रहोगे तो उस समय कैसे रहोगे आप पूर्ण जागरूक एक सुई भी गिरेगी तो आपको एहसास हो जाएगा क्योंकि उस समय आप रिसेप्टिव हैं पूरी तरह से कि क्या बोल रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं पता नहीं क्या कहेंगे वो काम मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं तो करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ संकल्प मैंने संकल्प लिया है कि इनका काम तो करना ही पड़ेगा मेरे को गुरुदेव जो भी बोले मेरे को करना है या मेरे बॉस मुझे जो बोले मुझे करना है या मेरे मालिक हैं मैं इनका नौकर हूँ इनका नमक खाया है ये जो बोलेंगे मुझे करना है तो ऐसा संकल्प लेके जब आदमी खड़ा होता है उस समय क्या होता है उस समय वो एक्सट्रीम अलर्ट होता है ज़बरदस्त जागरूक होता है उस समय उसके हृदय में मन में विचारों में अगर वो वास्तव में समर्पित शिष्य है या समर्पित सेवक है तो उसके मन विचारों में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है उस तो वक्त वो ब्लैंक हो जाता है टोटल ब्लैंक और रिसेप्टिव हो जाता है इसका उदाहरण पिछली बार जब हमने कार्य का पढ़ी थी आश्रम में बताता है कि जैसे सामने से एक बॉलिंग करने वाला आ रहा है और एक बॉलर खड़ा है बैट लेकर अब वो दौड़ रहा है अब बॉल छूटने वाली उसके हाथ से उस समय में उसकी मनोस्थिति क्या होगी बैट्समैन की क्रिकेट की बात करें अपन उसको पता नहीं शॉर्ट ऑफ लेथ गेंद आएगी फुल लेंथ आएगी फुल ऑफ आएगी बम्पर मार देगा वाइड गेंद आएगी कैसी आएगी हमको मालूम नहीं स्पिन करेगी इधर स्पिन करेगी ऑफ स्पिन जाएगी ऑन स्पिन जाएगी हमको कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि उस समय कई पॉसिबिलिटीज़ हैं ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के प्रति वो जागरूक है कि पता नहीं कैसी भी गेंद आएगी मुझे खेलना है और वो जैसी गेंद जब वहाँ से छूटती है और यहाँ आने में क्षण मात्र लगता है उस क्षण में वो निर्णय ले लेता है क्या ये इतने तेज निर्णय लेने का रहस्य क्या है वो जागरूक उस समय ना उसको ये याद आता है कि आज मेरे को यहाँ से जाने के बाद क्या काम करना है ये भी नहीं याद आता है कि मैं कौन से शहर में खेल रहा हूँ कौन से ग्राउंड में खेल रहा हूँ उस समय में उसको कुछ नहीं मालूम रहता उस एक क्षण में उसको एक ही बात मालूम रहती है कि बस ये गेंद कैसी आती है उसको भापना है और उसके अनुसार खेलना है जागरूकता ही एक वो चीज़ है जो आपको पकड़नी है जीवन में जब आप जागरूक होते हो तो रिसेप्टिव होते हो। जब आप ग्राहक होते हो, जब आप किसी भी ज्ञान को किसी भी विधा को किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध और तैयार होते हो। उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कहीं और विचारों में खोए हैं और गेंद आ रही है और सीधे स्तंभ पर लग गई ऐसा नहीं हो पाता क्यों नहीं होता क्योंकि हम उस समय में अलर्ट हैं जागरूक हैं तो आध्यात्म हमको एक ही चीज़ सिखाता है कि जब हम जीवन में कोई भी काम करें इसमें जागरूकता भरी हो अब उस जागरूकता के भरे होने से क्या होगा वो अंतिम दो सूत्र हैं जिनके बारे में हम अगले गुरुवार को पढ़ेंगे और हमारा पहला निश्चय उम्मीद है कि अगले गुरुवार को पूर्ण हो जाएगा 9 तारीख को आप सब सब परिवार आमंत्रित हैं जब हम शाम संध्या को 5 बजे से गुरुपादु का पूजन करेंगे 6 बजे जो भी जन सामान्य आएंगे उनको हम अपने आश्रम का परिचय देंगे आश्रम बताएंगे क्या है उसके बाद 6.30 से 8 बजे तक यहां पर सुशी संगीता को मैडम आएंगी और वहाँ पर एक भजन और संगीत का कार्यक्रम देंगी उसके तदंतर अंत में भोजन प्रसाद भी प्राप्त करके आपने अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे कि हमारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम तय हो चुका है आप सब आमंत्रित हैं और उम्मीद है कि आप सब इस कार्यक्रम को सुचारू संपन्न बनाएंगे तो रविवार का दिन है उस दिन 9 जुलाई 2017 इसी जानकारी के साथ हम आज का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं